ईशावास में जो किंच जगत त्यक्त मस सुविधिधन तेनाजिता आत्मा तक तागेन पाल ब्रह्मचित स्वचित स्वर्पतिम पाले था इस पर विचार चल रहा था वास्म आच्छादनियम तक हो गया था किम आच्छादनियम प्रश्न उठता है किसका आच्छादन करना है तब कहते हैं इदम सर्वमच यह सब जो कुछ भी है यंचित जगत्याम पृथ्वी जो कुछ भी इस पृथ्वी में है या आगे कहेंगे उपलक्षण है अंतरिक्ष और ऊपर के नीचे के सब लोग पूरे ब्रह्मांड उपलक्षण जगत इस पृथ्वी में जो कुछ भी जगत है जगत मने जो कुछ भी यह सारा चीज तत् सर्वम वह सारा चीज स्व आत्मनाशेन स्वेन आत्मनाशन स्व जो आत्मा है जो ईश है उसी के द्वारा प्रत्येगात्मतया कि प्रत्येगात्मतया सर्वस्य प्रत्यगात्म तु सभी को प्रत्येगात्मा है अहमे इद्रमित परमार्थ सत्य रूपेणा परमार्थ सत्य दृष्टि करना आमेव इदम सर्व फिर किसका त्याग करना को त्याग देखिए आमेव इदम सर्व ठीक है इदम सर्व है मिथ्या है ये आम एवं इदम है तो इधम के मिथ्या तो अहम में आ जाएगा इधम मिथ्या है और मुझसे बान्न है तो मुझसे जो भिन्न जो मिथ्या है तो मैं भी मिथ्या हो गया ना इदम कैसे इदम है नहीं तो प्रत्यय प्रत्यय वन वन सो ओनली कैसे होगा वो क्योंकि अहम से भिन्न जब इधम है उसको आप अहम के साथ अभेद कर देंगे इधम का अस्तित्व नहीं रहेगा सदैव अग्रासित एकमे वग्रास पहले था वही हो, जाए। हो जाएगा सबके साथ आई मतलब क्या इधम सर्वम व्यवहार नहीं होगा ऐसा नहीं करना ये जो दिख रहा इधम सर्वम पृथ्वी यद किंचित सर्वम अहम एव आप इदम के साथ अहम का तादात भी कर रहे हैं अहम के साथ इधम का तादात नहीं है इधम सर्वम अहम एवं अद्वैत नहीं है भेद है अहम और इदम का स्व से भी परमात्म दृष्टि इसलिए भाषकर क्या बोल रहे परमार्थ सत्य रूपणी व इधम सर्वम अहम अर्थात सर्वम जगत में तो अंश है ना? एक नाम रूपात्मक अंधांश है और अस्थिभा प्रीति यह सत्यांश है सत्यांश दृष्टि है इदम अहम एवं आगे क्या करें और जिसको दूसरा अंश है कौन सा है। इसी अमृता उसके साथ अहम अभेद नहीं है में सत्यांश क्या है अस्थि भाति प्रीति अमृतांश क्या है नाम और रूप। अगर इस इधम में विद्यमान जो भाति प्रीति है इन तीन के साथ अहम एवं मई अस्थिवादी प्रीति रूप में विद्यमान हूं मै ही सारे संसार का प्रत्येक वस्तु का जो सत्यांश मही हूं लेकिन इस सत्यांश के द्वारा मुझे करना क्या चाहिए अंडतांश को व्याप्त कर लेना है अब उल्टा हो क्या गया है अंडतांश के द्वारा सत्यांश व्याप्त हो गया है और सत्य की प्रती नहीं होती इसीलिए हम ब्रह भ्रम नहीं हो रही विपरीत हुआ है ना अमृत के द्वारा सत्य का आच्छादन हो गया हमें करना है क्या है सत्य के द्वारा अनुत को आच्छादित करना इसे कहते हैं इस परमार रूप के द्वारा मुझे क्या करना है सत्य रूप नीचे टिप्पणी सकते स्वे परमात्मा तदी अनया परमार सत्य स्वात्म दिया अंधी त्याज्य स्पष्ट हो गया ना इस परमार्थ सत्य बुद्धि को आपना करके बुद्धि को मुझे त्याग देना है इसका तात्पर्य वाक्या पर सत्य आप्तान विशीषन चरा चगत अमृत व्यवहारिक सत्यूपुम क्योंकि होता क्या है परमार विशेषण आत्मा अपने आप के स्वरूप को परमार्थ दृष्टि से देखते हुए इस चराचर जगत में अंडर तत्व को स्वीकार करता हुआ भी व्यावहारिक सतत्व को हम मानेंगे व्यावहारिक स्वरूप अनुजानाति उसका भी अनुमोदन किया जा रहा है उसका विरोध नहीं कर रहे हम इस विषय में बहुत ही सुंदर आनंदी कार्य रूपम वसा स आच्छादन धातु का रूप वास्तव तत्वराकम सर्व तत्मक भ्रांत्यादेण हमने क्या कर दिया कि जड़ आप भेद ग्रहण कर लिया करूपे ग्रहण कर लिया। ईश्वर ए आत्मा एवं ज्ञानी न आच्छा इसलिए यह सारा चीज उसके सत्यांश के माध्यम से वास्तव में आत्मा ही है जैसे सारा चित्र क्या है पट ही है बोलना चाहिए चित्र क्या है पट ही है पटर ज्ञान के द्वारा चित्र ज्ञान को आपने क्या कर दिया क्या बाध दिया था उसी प्रकार परमार्थ रूप ज्ञान के द्वारा दो, दो। तो आच्छाद आच्छादनीयम, इसलिए जो ईश्वरी था एक में अद्वित ब्रह्म ही था उस ब्रह्म में आप जो है ना अज्ञान वसात कहो माया मायावसात कहो ये सारा अनिश्वरात्मक जगत को देखने लग गए इसलिए है क्या है तो सत्य स्वरूप ज्ञान के द्वारा हमें सारी जो आच्छाद करना व्याप करने का तो मतलब क्या इनका अंत को त्याग करके इनका सत्यांश को ही ग्रहण अर्थात अनुमान ऐसे अनुभव करो सर्वात्मक ईश्वरों अहम अस्मी सर्वात्मक ईश्वरों अहमेव अस्मि। जैसे सर्वात्मक चित्रात्मक सर्व चित्रात्मक हम पटो करके पट कि कर ये पट नहीं अभिमानितने भी चल्पित है वो पट क्या कहेगा अरे चित्रे भी चित्रे पटोता है ये सारा जगत चित्र भी है सर्वात्म सर्व जगदात्मक हो ईश्वर अहमे अस्मित ज्ञातव्यम एश इसी का नाम तत्व छांदोग तत्वसी जीवत जैसे छांद में तत्वसी कह दिया उसी प्रकार सबको समझना आपको समझना सा ईश्वर अहमेवादात्म भवती इस प्रकार से उस ईश्वर के, के, के साथ स्वयं का भेद और स्वयं के ईश्वर का अभेद ग्रहण पूर्वक इस सर्वात्म जगत के भी साथ जगत के सत्यांश के साथ स्वयं का अभेद ग्रहण करना और तभी संभव जब, इस जब इसका आंध्र कांश का त्याग करोगे जब तक तो इसके अमृतांश में आपकी निगाहें टिकी हुई है तब तक आपके सत्य आप इसके सत्यांश ग्रहण नहीं कर सकते जैसे व्यक्ति चित्र पर यदि निगाहें लगा रखा हुआ है तो पट को देखता नहीं है जैसे आप टीवी में चित्रों पर आपकी निगाहें टिकी हुई है तो आप पर्दे को देखते नहीं हो तब तो तो यहां पर भी है हमारे जो नाम रूप आते जगत पर ही पूरा दिमाग लगा हुआ है इसे जिसमें नाम रूपात् जगत कल्पित है अधिष्ठान को हम ग्रहण नहीं कर रहे हैं कारण क्या हमें नाम और रूप को महत्व दे दिया है इतना ज्यादा महत्व दे दिया लगता है नाम रूपा जगत के हम जिंदा ही नहीं हम है ही नहीं हम हमें खत्म हो जाएंगे और अहंकार पाठ पढ़ाता भी 24 घंटे ही बोल रहा है हे hey, बुद्धि इसको ब्रह्मांड में मत जगाओ ये ब्रह्मांड में जग जाएगा न तू रहेगी न मैं नूंगा जगत रह जाएगा सब हो जाएगा अहंकार गड़बड़ कर महत्व इतना दे दिया है वह एक क्षण के लिए अपने स्वरूप की ओर जाना नहीं चाहता ध्यान में बैठेगा वहां भी कोई नाम रूप जगत की वासना को लख जाएगा परमात्मा के चिंतन करो दो सेकंड भी नहीं कर पाता है को कहा से करेगा सगुन साकार का ध्यान नहीं हो पा रहा है तो निरुण निरा चिंतन इसलिए मंदिर मठ बनाया लोगों ने लोगो नेगुन साकार का ध्यान नहीं कर सकते तो सुगुण साकार की पूजा करो जाओ कुछ तपस्या करो मंदिर वहां है तो उधर उधर जाएगा ना दूर पैदल जाएगा श्रद्धा भक्ति से वहां का तो मूर्ति को देखेगा कुछ धक्का खाएगा क्यों मैं? तो पुण्य पाप कटेगा ना थोड़ा इससे तो लंबा क्यों तिरुपति बालाजी में देखो पंडर मीटर में देखो कितना लंबा कई मकान बना दिए क्यों ही क्यों है मकान कई मंजिल आप तो झंझट कम कर दे तिरुपति कम कर सिस्टम कर दिया क्यूँ वाला इतना कम झंझट नहीं सारे बिल्डिंग तोड़ दी क्यों क्यों बिल्डिंगों को तोड़ दिया क्योंकि जरूर था मूर्ख दाल लोग के पाप कटने का अवसर कम हो गया अब क्यों मैं खड़े होते धक्का खाते दो दिन कड़ा लगा रहते थे दो दो दिन लग जाते थे, थे सीजन में अंदर में टॉयलेट बाथरूम भोजनालय सब है प्रत्येक बिल्डिंग में सब कुछ मिलता है खाओ पिओ वही पिशाव करते रहते आगे पढ़ते भी रहो लाइन में उतरा था वानी है में जिधर तिरुपति में ये सब पाप कटने के लिए पैदल यात्रा करो ये सब क्यों करती इसीलिए इसी सगुण साकार तो तो दर्शन दर्शन से भी भी पुण्य होना है तो दर्शन भी हो। इनका ये दे रहे हैं यहां। पर देखो कि ये जो उसको हमने विपरीत जो ग्रहण किया है इस प्रक्षण सुंदर तत्व अनिश्वर ईश्वरत्म तत्वेश अन परम्त वेदार्थमी पूर्व पक्षी कह सकता है तब तो जो अनिश्वर है उसको ईश्वर कैसे कह सकते हैं आप किसी को कह दे तो भगवान है तो मानेगा वो कभी नहीं बोले आप ब्रह्म कहो तो कहा मानेग गा। भगवान दो ही नहीं मान रहा तो ब्रह्म क्या मानेगा इसलिए पूर्व पक्षी कहता है अनिश्वर को ईश्वर कह देना यह अनर्थ है बौद्ध का अनर्थ हो जाएगा अनश्वर ईश्वर का डे परम श्रेष्ठ आप जो वेद ऐसा कहे ये हो नहीं सकता ऐसे पूर्व सिद्धांत नहीं नहीं ये तत्वतः ईश्वरात्मे इनका वास्तविक जो स्वरूप है इनके जो सत्यांश है वो ईश्वरात्मक ही है आज आच्छादन मैंने विषय करनी भी दिया ऐसे विषय कर लेना चाहिए तत्व तो अनिश्वर से आप जगत ईश्वर उपासनाथ फिर तो पक्षश्वर को ईश्वर दृष्टि से देखना एक पत्थर को विष्णु दृष्टि से देखने के जैसे हुआ एक मूर्ति को भगवान विष्णु देखने के जैसे हुआ तो अनिश्वर आप जगत को ईश्वर दृष्टि से देखना उपासना है यार ब्रह्म ज्ञान है तत्वोपदेश तो है नहीं है ऐस पूर्व पक्ष कहता है अतत्व तो अनिश्वर जगतः ईश्वत ईश्वर भविष्य शाल शाला उपनिषदा इसलिए सारे उपनिषद पर जीव ग्रम के एक का कथन करने के लिए ये बात सिद्ध नहीं हो रहा है न च वेदोक्ता उपासन कुरान अन और वेदोक्त उपासना करने वाले को अनर्थ प्राप्ति तो हो नहीं सकती है इसलिए विद्या देवलोको कहा उपासना से क्या होता है देवलोक प्राप्ति होती है देवलोक प्राप्ति साधन श्रवनादान आशंक प्रत्याश नहीं, नहीं यह है कैसा तत्वोपदेश बिल्कुल साक्षात अभी तत्व के समान छांदक में जैसा है वैसे ईशावास में यह है इधम सर्व जगत ईशावास वहां पर क्या कर दिया तत्व और तंग का अभेद कर दिया था और यहां पर का इधम के साथ अभेद कर रहे कोटि में आप ही आ गए तम भी आ गया क्योंकि किंच सर्वमयच दिया ना जगत में जो कुछ भी एक अंध क्या हो गया जगत में क्या है तम और इधम दो ही तो है जीव और जड़ यही है और कुछ है नहीं जगत में तम और इ को लेकर के सर्वम कह दिया है अच्छे यहां पर भी तत्व के साथ तत्का इदम सहित का है। अत उसके समान यहां पर जीव्यता है ब्रह्म सर्वम आत्मैव सत प्रकाश विशेषतः ब्रह्म इसी बात समझाते हुए कह दिया चीका में वही चल रही थी तत्पदेश व्यव न नतु उपासस्र्थम आरोप्य उपदेशः इति। उपदेश इसलिएपदेश ही है, है उपासना के लिए आरोप्य धर्म उपदेश नहीं है तत्वसी तो उपदेशों आत्मो ब्रह्म उपासस्थम भूरपक्षी कहता है तत्वसी में भी इस जीवात्मा को ब्रह्मदृष्ट उपासना करने के लिए कहा जीव ब्रह्म कभी नहीं हो सकता जीव को ब्रह्म दृष्टि से देख कर उपासना करता उपासना मनोब्रम उपास मन को ब्रह्म दृष्टि से देखो तम को तेो से देखो तत्वोपदेशमती को से देखो दृष्टान ना करके तत्व भी ऐक्यता को उपदेश कर रहा है ऐसे कहना उचित नहीं हो सकता नहीं, नहीं। कहा है सत् ब्रह्म विशेषता सत् और प्रकाश ये दो अविशेष रूप से सभी है। में है आनंद में तारतम्यता है सत् में कहीं तारतम्यता नहीं है अहम अस्मी घटम सब बोल दो सन बोल रहे वहां घट में जो अस्तित्व और आप में अस्तित्व कोई अंतर है वो सत्ता में कोई अंतर नहीं है घटावचिन चैतन्य में और आपके अंतरणावचिन चैतन्य का अंतर है क्या कुछ चैतन्य स्वर पे कोई अंतर नहीं है तारत किसमें फिर आनंद अनुभूति नहीं है घट में किंच आनंद अनुभव नहीं है और आप कभी कभी आनंद में चले जाते हो आनंद अनुभव करते हो और सृति में स्वरूपांत में ही चले जाते हैं इसलिए कहते हैं कि देखो सत्तर प्रकाश दृष्टिया अविशेषत ना इनमें कोई फर्क नहीं है प्रीति में फर्क है आनंद में फर्क है इसलिए परिषदों में देखिए सत्ता का मीमांसा नहीं है चित्त का मीमांसा तो चित नहीं, गया। नहीं है तो आनंद का मीमांसा तैत्रिषद में ब्रांडनिषद में आनंद मीमांसा मिलता है किसी भी उपनिषद में का मीमांसा तारतम्यता या चित्त का मीमांसा से कहीं भी नहीं मिलता है सर्वम सप चित ब्रह्म अभिन्नम सन घट फुरती इत नियम सस्फुणानुविध्य प्रतीय मानक समझा रहे इसीलिए व्यवहार क्या होता है घट संफुरती घट है और भाषित हो रहा है इतम नियम इसमें नियमित रूप में न और स्पुर ये दोनों के दोनों से युक्त होकर के ही सर्व जगत प्रत्येमान तदर्थ रजादिव इसी प्रकार जिस प्रकार से इदम से युक्त होकर के रज्जु से सर्प का प्रती होता है क्योंकि रज्जु के साथ भी इधम में सर्प के साथ भी इदम अयम सर्प इम रज्जु वो जो यम रजु का इदम है उसी से अनुविध होकर के ही सर्प का भान होना है और सर्प का अपना कोई अलग अस्थि नहीं है सत्ता नहीं है अधिष्ठान की सत्ता से सत्ता उसमें कल्पित में नहीं हो सकता अधिष्ठान सत्ता से अतिरिक्त सत्ता कल्पित में कभी नहीं हो सकता है आदि अधिष्ठान की सत्ता को लेकर के अधिष्ठान के प्रकाश को लेकर के ही कल्पित सत्तार प्रकाश हुआ करते हैं यह प्रसिद्ध है है सिद्ध विशेषण अयम उपादय न संस्वीरिय पूरा श्लोक है ब्रह्म सत्सा विशेषद हेयोपादे भावोयम न संप्नवीरिय पूरा श्लोक है इसलिए हेयोपादे भावअय न सप इसलिए जो हेयर भावी अनुभव हो रहा है इधम में वह वास्तविक सच्चा ही नहीं है न क्यों स्वप्नव सब कुछ होता स्वप्न के समान सब कुछ हो रहा है इस पर दस और ग्यारह टिप्पणी बहुत सुंदर समझा रहे देखिए सतो सत ब्रह्म का ही विशेष स्पूर्ण विशेषाधि भावो यह हे, भाव, हे भाव होता है जैसे कि स्वप्न इसको समझ लो पहले एक सिनेमा हॉल में बैठे हैं है और होता क्या वहा प्रकाश की लीला है एक प्रोजेक्टर होता है और उसे फिल्म दौड़ रहा है वो तो लाइट है ना उसका खेल तो लाइट का है नहीं तो प्रकाश हो ना हो तो फिल्म क्या कर लेगा उस प्रकाश में ही उपाधि बनता है वो फिल्म जो दौड़ रहा है और प्रकाश ही आप उस फिल्म की वजह से वह चित्राकार करने लगता है पर्दे में और उस प्रकाश में के माध्यम से जो चित्र दिखाई दे रहा है उपाधि बूता उस फिल्म के लेकर के उन उपाधि में आप क्या कर लेते हो ही हीरो है विलन है हीरो हमारा प्रिया प्यारा है और विलन दुष्ट है ही है विलन उपाधि हीरो विभाग बना लिए कहा न प्रकाश में न फिल्म में है ये सब आगे खोपड़ी वहां देख कर कर लेते हैं उसी प्रकार से सत्ता प्रकाश ब्रह्म में ये सारा जगत जब भाषित होने लगता है इसमें उस प्रकाश की महिमा सारा जगत को क्या कर लेते हैं हे उपाधि ग्रहण करने लगता और ऐसे भ्रमात्मक हे उपाध्याय ग्रहण होता है जिसका इलाज मुश्किल है, है कि नहीं आपने हे ही मान लिया एक बार फिर दोबारा उसके से प्रेम करने को हो तो नहीं कर पाते किसे झगड़ा हो जाए तगड़ा हैं तगड़ा झगड़ा हो गया वह आपके मन उसके प्रति विरोध हो गया फिर बाद में समझ में दिया आ जाए दोनों को अपनी अपनी गलती दोनों गलत है ये खास तो बचता नहीं है दोनों में गलतियां है, है। यदि दोनों ने अपनी अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं फिर भी क्या दोनों में पूर्वत मित्रता दोबारा हो सकता है कभी नहीं हो पाता जैसे फूटा कांच को जोड़ नहीं सकते वैसे फूटे रिश्तों को जोड़ना मुश्किल होता है।, है या नहीं कारण क्या है यदि भी यद्यपिता और हो पाएगा दोनों ही आपकी कल्पना है वस्तुगत नहीं है वस्तु ने हे ही होता है न उपाध्य हो आप इसे प्रीति आ गया तो उपाधे हो गया आप तो रीतिका में कार्य देखो, जैसा उपाध्य भावो यथा स्वप्न दृष्टुर स्वप्न में क्या हो रहा है दृष्टा अकेला है सर्वासन सर्व पश्य तो सब कुछ वही हो गया सबको देखने वाला भी वही हो गया और स्वयं देखता बाल होकर स्वयं देखने योग्य पदार्थ ही बन गया और हे उपाध विभाग स्वयं ही कर लिया स्वप्न में और हे उपाध्य कहा से है आप ही बना लेते हो स्वप्रबद से वृष्ट हो तब आत्मा आत्मना स्वर्णाव उपज त्वचा तदव अतो न सन्न उसी प्रकार से ये भी है इसलिए इनमें से कोई भी चीज सत्य नहीं है अर्थात क्या है ये असत उत्साह है नावरूपाप जगत कैसा है असत अविशेष यदि चेत पाठा तथा सर्वत्र सत्ता स्मरण और अनुगमत सर्विदी पूर्वत्र अनवय सत्य प्रकाश विशेषतः पाठ तो ये व्याख्या और अविशेषता हमारे यहाँ आप क्या ले रहे हैं हम लोग अविशेषता ले रहे हैं ऐसा आप लेते हैं तो सर्वत्र सप्ताह और स्मरण अनुगत रूप से प्रतीत होता है यह अर्थ उसका लेना है सर्वस्व प्रतियमान ही भाव अनुपत पूर्व कहेगा ये सब कुछ ब्रह्म ही अधिष्ठान दृष्टिया सप्तण दृष्टिया अस्थिवादी प्रीति दृष्टिया सब कुछ यदि ब्रह्म ही है फिर हे उपाधि ये उचित तो नहीं है उपाधि तदेव संभव थे क्योंकि या तो हे हो गया तो उपाधि हो गया जब ब्रह्मी जगत हो रखा है ना जब ब्रह्मी जगत है विवर थोड़कर दिख रहा है तो सारा हे हो जाएंगे ब्रह्म उपाधि होगा तो सारा उपाधि हो जाएगा इसलिए दोनों कैसे हो सकता है एक ही में ब्रह्मी हे भी हो गया ब्रह्मी उपाधि भी हो दोनों कैसे हो जाएगा जैसे बोलता रहा है।, ब्रह्म बड़ा है मच्छर बन गया और मच्छर बन के ध्यान तोड़ता है हमारा सब कुछ बना ठीक है पंडरपुर यात्रा चैत्र महाराज को तो तो कहते <coughs> अरे ब्रह्म तो खटमल हो गया गड़बड़ कर, कर दिया खटमल नहीं होना चाहिए तो भगवान को बाकी सब हो जाए ठीक है लेकिन खटमल नहीं बना तिरुपति बालाजी और में स्पेशलिटी कोई भी कमरा ले लो पूरा खटमर होगा इतना होता है कि सो ही नहीं सकते आज में थका है थोड़ा पी लेता है तो रोज हो जाता <laughs> बहुत थका हो बहुत थक गया हो पैदल जिसमें लोग जाते थे पहले जाते थे पैदल आते थे थक जाते थे और पता नहीं कहाँ पड़े हैं खटवल का क्या पता है अपने आपने आनंद लेके भंडार लेके चला जाता तो सगरे होते होते हम लोग तब जगते हुए आप तो गाड़ियों में जाते आते हैं तो फिर जो वो खटबल थोड़ा सा काटते तो मालूम हो जाता है तो ये ब्रह्म ये ठीक है लेकिन हे उपाधि जब सब कुछ ब्रह्म ही पना हुआ ऐसे दृष्टिकोण से हम देखते हैं फिर ये सारा जगत या तो हे होगा या तो उपाधि होगा क्योंकि एक वस्तु में दोनों के दोनों धर्म विरुद्ध धर्म नहीं हो सकते अगर ब्रह्म या तो हे होगा या तो उपाधि होगा दोनों नहीं हो सकता और दुर् जब ब्रह्म माने हुए यह सारी चीज में आ जाएगी ऐसे पूर्व कहता है तब कहते कि नरोधा किंचमा मन्य माने ही एक और दूसरी बात जब सब कुछ आत्मा ही है शरीर को आत्मा मानने वाला चार प्राकवादी ने क्या दोष किया शरीर परिमाण आत्मा मानने वाले जैनों का क्या अपराध है और क्षणिक आत्मा मानने पर भी क्या आत्मा जो जो मान रहा है सब ब्रह्म ही तो है ना क्या दोष है इसमें चल रहे ठीक है दा? तरह हे उपाध्य भाव सप्त नहीं, नहीं। यह जो हे सत नहीं है अनुमान प्रयो हे गर हे उपादेश जो प्रपंच है वो सप्त नीचे टिप्पण में नीचे से तीसरे पंक्ति देखो हे उपादेता गर्भ प्रपंच ईर्माण वाच्य वाच्य वाच्यवादी उपलक्ष्य दृश्य शेतनाव इसीलिए हेोपाद विशिष्ट प्रपंच विशिष्ट प्रपंच के साथ विशिष्ट प्रपंच सन्न बवती हेयोपाद विशिष्ट प्रपंच सत् नवती दृश्यवाद तो एक दृष्टि स्वप्ने नाना विरुद्ध जैसे आप अकेले स्वयं थे स्वयं ही नाना पर विरुद्ध जड़ चेतन रोड वगैरह सब कुछ आप ही बन जाते हो सड़क भी, भी आप है कार भी आप है कार में बैठा हुआ आप पे ड्राइवर भी बन रहे सब कुछ आप ही बन रहे क्या दोष है आपको समस्या क्या हो रही है वह छोड़ के भी चले जाते हो वहां पर आप ही थाली बन गए आप ही भोजन भी बने आप ही खा भी लिये थाली पर छोड़ के वहां से चल दिए नहीं स्वप्र में तो पतल भी खा लिया पे पतल छोड़े तो आए हे ना वो पतल जिस पत्तल में खाए भंडारा स्वप्र में वो पत्थल को तो छोड़ के तो निकले आप और सारा हेता उपाय तो सारा चीज आप सेम बने हुए हो या था यहाँ भी ब्रह्म सृष्टिकोण से असद रूपे सब कुछ बनने में क्या आपत्ति निका कर मानता न किंच दर्पण इसे कुछ किया अनुपत्ति दोष नहीं है वापस भाष्य में इस प्रकार से इसलिए क्या करना चाहिए अमृत आरम आच्छा स्व परमात्म अपना परमात स्वरूप से यह सारा चीज का जो अमृतांश है उसको त्याज्यमृतधी ही तिरस्करणीय आच्छादनीय तिरस्करणीय व्यापनियम सदरूप व्याप्त कर दो सारे चीजों को अर्थात क्या हुआ इनका जो असद है उसको तिरस्कार कर दो त्याग दो ध्यान मत दो स्वे न स्वाभिन्न परमात्म रूप से इस विषय में श्लोक भी उत न पंधो न न विकल्पोस्ति तत्वत नित्य प्रकाश एवास्ती विश्वाकारो महेश्वर शिव पुराण का श्लोक है न बंधोस्त न मोक्ष में न बंधन है न मोक्ष है न बंधन है न मोक्ष है ब्रह्म सर्व आत्म आप इस विषय में स्वयं कथन करके आप जो है पुराण का श्लोक क्या है वो नित्य प्रकाश आत्मा एवं न निकल्प अस्थित तत्वतः कोई विकल्प भी नहीं है विकल्प का मतलब क्या होता है शब्द ज्ञान वस्तुशून्य शब्द ज्ञान प्रत्यो विकल्प पांच प्रकार की वृत्तियों में योग सूत्र वर्णन किया यानी पंच वृत्तियां होती है विकल्प निद्रा स्मृति विकल्प कहते हैं वहां पर शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्प शब्द ज्ञान मात्र अनुसरण हो रहा है इन वास्तु वास्तव में है ही नहीं वृत्ति का लक्षण है योग सूत्र श्ञान मात्र अनुसरण करता है लेकिन वास्तव में वस्तु नहीं होता शश श्रृंग कृत धनुर्धर ख पुष्प कृत शेखर मृग तृष्टाबसी स्ना पुत्रो या खरगोश के सींग से बना हुआ धनुष को धारण करके आकाश कुशुम की जो है माला पहन करके मरुमरिचिका का जल में स्नान करके वंध्या का बेटा देव रत्त जा रहा है शब्द ज्ञान तो है अर्थ भी है इसका सब कुछ है इन वास्तव में वस्तु है क्या ऐसे जिसको विकल्प कहते हैं इसका नाम क्या है विकल्प है इसी प्रकार सारा जगत ऐसा ही है ये सारा जगत इसी प्रकार है हम बोल रहे हैं व्यवहार कर रहे हैं सब कुछ हो रहा है लेकिन वाकई वस्तु है नहीं इस असली विधान में क्या कहा इसलिए जगत उत्पन्न ही नहीं हुआ तो वस्तु कहां से होगा जगत उत्पन्न ही नहीं हुआ है अजातवाद इसलिए कहते हैं इसमें और भी दृष्टांश समझाते हैं यदि कोई मंद बुद्धि वाला कहे ये तो हमारी समझ में नहीं आ रहा हम कैसे इस जगत को जो है ईश्वर दृष्टिया असली सारा जगत का असली स्वरूप ईश्वरीय ब्रह्म ही है हम कैसे ग्रहण करें करते कि भाई ये हाल वैसा है जैसा दृष्टांत से देखो चंदन आगरवा देव उदकादि संबंध जिजम औपाधिकम दौर तत्स्वरूप निघर्षण आच्छाद्य स्वेन पारमार्थिकेन गंधेना चंदन का लकड़ी है अगरू का लकड़ी है ये सुगंधित लकड़िया हैं। ये क्या हुआ किसी समय भूल चूक से किसी के यहां घर पे ये लकड़िया लकड़ी का टुकड़ा एक टुकड़ा फेंक दिया गया था बाहर में अब बच्चा बच्चे ने फेंक दी वो ढूंढा उस समय नहीं मिला बच्चा फेंक दिया मालूम नहीं हो पाया और वो जाके कहा पड़ गया कीचड़ में पड़ा हुआ था और कीचड़ में पड़ा हुआ पड़ा वही पर रहते रहते रहते वो ऐसा गंदा हो गया पूरा गंदा हो गया वो लकड़ी और बाहर से भी वो उस पर गंदगी का लेप चढ़ गया कई समय बीतने के बाद अचानक तो उस गृह मालकिन को एक लकड़ी की जरूरत पड़ी एक गाय का खूटी उखड़ गया टूट गया और गाय की खूटी बनाना चाहती थी वो ढूंढ रही इधर उधर इधर उधर तो एक कोई सा टुकड़ा दिखा ऊपर जमीन के ऊपर लगता कोई लकड़ी यहीं से पड़ी होगी अंदर जमीन में गड़ी हुई तो उखाड़ी उसने तो इतना लंबा लकड़ी है अब गंदा गंदा था दुर्गंध आ रहा था उसमें धोई धोई उसमें फिर भी दुकानदार चलो छीलना तो है हमें छील देती है इसको थोड़ी सी ताकि खूटी के लायक बना दो लड़ा है ठीक जब एक रंधा दो रंधा तीन रंधा मारने लगी थोड़ी थोड़ी सुगंधा नहीं लगाई, क्या बात है चंदन और घसघुस करके देखा वाकई में चंदन अब क्या उस सुगंध को आपने डाला तरे से है उसमें सुगंध दुर्गंध का जो लेप था ऊपर उसको हटाना ही केवल आपका मेहनत था वाक्य तो में चंदन तो अपने आप में चंदन है ही वो सुगंध स्वतः ही देता है सुंदर स्वरूप है वो उसी प्रकार हमारे पर क्या जीवात्म ब्रह्म के ऊपर तीन परत चढ़ गया कारण शरीर सुख शरीर स्थूल शरीर ये तीन परत चढ़ गया और उसमें दुनिया भर के वासन रूपी मल से दुर्गंधी हो गया मानव आत्मा प्रदूषित हो गया दूषित हो अब करना क्या इसीलिए शुद्धिकरण करो इसी ऊपर जो लेप है अंत करण है उसको शोधन करो उस अज्ञान को मिटाओ तब क्या होगा अपना स्वरूप का स्वतः प्रकाश हो जाएगा चंदन गर्वा दे संबंध जब कृदो आदि जम संबंध से गीलापन के कारण से जन्य औपाधिगम दौरगंध्याम दुर्गंधता तत्व ने घर झड़े ना जो, जो सुगंध था उसकी तरह व्याप्त कर लिया आच्छा मर ले व्याप्त कर लिया और तो दुर्गंध तिरस्कार कर दिए कर दिए जाने पर सुगंध स्वतः सिद्ध वहां पर प्रकट हो गया तद्भत इस नाम रूपात्मक अमृकांश का आदि तिरस्कार कर दोगे इस विद्यमान सच्चिता आनंद का सुख तो ही प्रकाश हो जाएगा नाम रूपात्मक तो मल चढ़ा हुआ है यह मल को दूर करना जरूरी है इसी को हम लोगों के अंत गुण शुद्धि करना यह परत को हटाओ स्वरूप का अनुभव करो